तिफारे दिमा माता दाचाने बच्चे लो मुट्ठी तिफारे लेती माता दाचाने बच्चे लो विचुबाने देसे रे पाया है तिफारे लेती माता बार तू कुर्बान गिये बार तू કારે हक तडा लाल अदा आए उठ फजल दिमाग तद कने बचड़ा तडा लाल मोहम्मद फजल दिमाग अपोरे चले ठरदा तडा लाल मोहम्मद फजल दिमाग अपोरे चले ठरदा हा मांगत असमोसा में ने भरंद असमोसा में ने भरंद तद किरप ले दिल लज दिल रखे जन फेते लाल गिणा आए उठ चल दिबा तद बचड़ा